नजानों की कहानियाँ निकोलाई नोसो और फट गया गुब्बारा अनुवादक अचला जैन चित्रकार बोरिस कलवसेन कुछ लोग सोचते हैं कि हवा में जितना ऊपर उठते जाएं वह उतनी ही गर्म होगी लेकिन यह सच नहीं है जितना ऊपर उठेंगे उतनी ही ठंड होगी ऐसा क्यों इसलिए कि सूरज हवा को कम गर्म कर पाता है क्योंकि सूर्य की किरणें बिना किसी रुकावट के उसके पार निकल जाती हैं नीचे हवा हमेशा गर्म होती है सूरज अपनी किरणों से जमीन को गर्म करता है हवा जमीन से ठीक उसी प्रकार गर्म होती है जैसे गर्म स्टोर से गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और इसलिए ऊपर उठती है वह जितनी ऊपर उठती है उतनी ही ठंडी होती जाती है इसलिए बहुत ऊंचाई पर हमेशा ठंड होती है जब बोने अपने गुब्बारे में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए तो उन्होंने ऐसा ही महसूस किया सर्दी के मारे उनकी नाक और गाल लाल हो गए सभी उछलने और हाथ पांव रगड़ने लगे जिससे कुछ तो गर्मी आए, सर्दी के मारे सबसे ज्यादा तो भुलक्कड़ जम गया जो अपनी टोपी घर पर ही भूल गया था बेहद ठंड से उसकी नाक के नीचे बर्फ की झालर सी लटक गई थी वो पजझड़ की सूखी पत्ती की तरह काप रहा था और पूरे समय उसके दांत किटकिटा रहे थे बस बहुत हो गया दांत किटकिटाना श्रीमान बड़बड़िया झल्ला बोला यहां वैसे ही ठंड है और ऊपर से यह दांत किटकिटा रहा है लेकिन गलती मेरी तो नहीं है कि ठंड है बुलक्कड़ ने कहा श्रीमान बड़बड़िया ने अपनी जगह से उठकर कहा मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई कान के पास दांत किटकिटाता है मुझे खुद कप कपी होने लगती है वह ट्यूब बेस के साथ बैठ गया लेकिन वह भी अपने दांत किटकिटा रहा था श्रीमान बड़बड़िया ने उसे शक की नजर से देखा बात क्या है शायद तुम मुझे चिड़ाने के लिए दांत किटकिटा रहे हो चिड़ा बिल्कुल नहीं रहा ठंड है ही श्रीमान बड़बड़िया उठकर दूसरी जगह बैठ गया उसने कई बार जगह बदली और बस दूसरों को परेशान करता रहा ठंड से उड़न गुब्बारा पाले से ढक गया और छुटकों के सिर पर ऐसे चमकने लगा जैसे शुद्ध चांदी से से बना हो धीरे धीरे खोल में हवा ठंडी होने लगी और गुब्बारा नीचे उतरने लगा कुछ देर बाद वह बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा रेत के बोरे भी खत्म हो गए थे और अब गिरना रोका नहीं जा सकता था खबरदार खतरा सरबतिया चिल्लाया मर गए नजानू जोर से चिल्लाया और बेंच बेंच के नीचे छिप गया उतरो जानू उसे देखकर चिल्लाया क्यों नजानू ने बेंच के नीचे से जवाब दिया पैराशूट से कूदेंगे मैं यहीं ठीक हूँ नजानू ने उत्तर दिया जानू ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया उसकी गर्दन पकड़ी और उसे बेंच के नीचे से घसीट कर निकाला तुम कौन होते हो नजानू चिल्लाया मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा चिल्पो मत कर जानू ने शांत भाव से कहा देख जैसे ही मैं पैराशूट से कूदू वैसे मेरे पीछे कूदना डरने की बात नहीं है जान जान गुब्बारा लेकर ऊपर चला जाएगा अच्छा पैराशूट तैयार करो चलो जानू सबसे पहले कूदा उसके पीछे जल्दबाजी में लेकिन इससे ही एक अनजानी स्थिति पैदा हो गई पैराशूट खोलने से पहले कूदने के बजाय हड़बड़ी में जल्दबाज ने पहले ही पैराशूट खोला और फिर कूदा इससे पैराशूट झाबे के किनारे में अटक गया जल्दबाज का पैर डोरियो में अटक गया और वह सिर केवल नीचे लटक गया ठीक मछली की कटिया में लगे कीड़े की के तरह वह अपने हाथ पैर मारने लगा उसके लाख कोशिश करने पर भी पैरासूट उलझा ही रहा भाईओ डॉक्टर टिकिया वाला चिल्लाया अगर पैरासूट छूट गया तो जल्दबाज का सिर जमीन से जाटक रहेगा छुटको ने पैराशूट को हाथों से पकड़कर जल्दबाज को वापस झापे में खींच लिया नजानू ने देखा कि गुब्बारा फिर से ऊपर की ओर उड़ने लगा है वह चिल्लाया भाइयों, अब किसी को भी कूदने की जरूरत नहीं है हम फिर ऊपर उड़ रहे हैं हम फिर से ऊपर क्यों उड़ रहे हैं कदाचित अचरज अच्छा में पड़ गया अरे भाई बड़बड़िया ने उत्तर दिया जानू के कूद जाने से गुब्बारा हल्का हो गया हमारे बिना जानू क्या करेगा गुलगुलिया ने पूछा क्यों क्या हुआ कदाचित ने कंधे उचक उचकाए धीरे धीरे अपने घर चला जाएगा और हम जानू के बगैर क्या करेंगे सोचता है न जानू ने उत्तर दिया है जैसे जानू के बिना हम कुछ है ही नहीं किसी न किसी को कि तो सुनना जरूरी है गुलगुल ने गुलगुलिया ने कहा मेरी सुनोगे न जानू ने घोषणा की अब मैं तुम लोगों का नेता हूं तुम बड़बड़िया आश्चर्य में पड़ गया ऐसे अगले से हमारे नेता बनोगे अच्छा तो यह बात है ऐसे अकले से नहीं बन सकता न चिल्लाया अच्छी बात अगर तुम्हें मेरी अक्ल पसंद नहीं है तो नीचे कूद कर ढूंढो अपने जानू को बड़बड़िया के नीचे बड़बड़िया ने नीचे देखकर कहा अब मैं कहाँ ढूंढूंगा अब बहुत दूर उड़ाए हैं तभी सबको कूदना चाहिए था नहीं कूदो कूदो बड़बड़िया और नजानू बहस करने लगे और शाम तक बहस करते रहे जानू था जानू वहां था नहीं और उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता था सूरज डूबने लगा हवा तेज हो गई गुब्बारा और भी ठंडा होने लगा और फिर से नीचे उतरने लगा लेकिन बड़बड़िया और नजानू की नोकझोंक चलती रही बस बहुत हो चुकी बहस सरबतिया ने नजानू से कहा अगर तुमने नेता बनने का फैसला कर ही लिया है तो कुछ सोचो देखो हम फिर से नीचे जा रहे हैं और माथे पर उंगली रखकर सोचने लगा गुब्बारा और भी तेजी से नीचे उतरने लगा था अब सोचने की क्या बात है मोडू ने कहा अगर हमारे पास रेत के बोरे होते तो हम एक बोरा फेंक देते ठीक है नजानू ने हामे हाँ मिलाई लेकिन अगर हमारे पास और बोरे नहीं है तो तुम में से एक को बाहर फेंकना पड़ेगा किसी को पैराशूट से फेंक देते हैं गुब्बारा हल्का हो जाएगा और हम फिर ऊपर उड़ने लगेंगे किसको फेंकें किसको? को नजानू ने सोचते हुए कहा उसे फेंका जाए जो सबसे ज्यादा बोलता है तुम्हारी यह बात मैं नहीं मानता बड़बड़िया ने उत्तर दिया यह भी कोई बात हुई कि सबसे ज्यादा बोलने वाले को फेंका जाए फेंका उसे जाना चाहिए जो सबसे भारी है ठीक है नजानू सहमत हो गया गुलबुलिया को फेंक देते हैं वही सबसे मोटा है ठीक है सरबतिया ने हामे हाँ मिलाई क्यों गुलबुलिया ने चिल्ला कहा कौन सबसे मोटा है मैं सबसे मोटा हूं सरबतिया मुझसे भी मोटा है इसको देखो सरबतिया ने जोर से हंसकर गुलगुलिया की ओर उंगली दिखाते हुए कहा देखो भला मैं इससे मोटा हूं हाँ हाँ चलो नाप कर देखते हैं चलो चलो ठीक है गुलगुलिया ने उस पर मुर्गे की तरह झपटते हुए कहा सब ने गुलगुलिया और सरबतिया को घेर लिया नजानू ने जेब से डोरी निकाली और गुलगुलिया को की कमर पर लपेटी बाद में ऐसे ही सरबतिया को भी नापा और पता लगा कि सरबतिया थोड़ा नहीं बल्कि गुलगुलिया से डेढ़ गुना मोटा है ठीक नहीं है सरबतिया उस पर चिल्ला गुलगुलिया ठग रहा है मैंने देखा था कि वो अपना पेट सिकोड़ रहा था मैंने पेट वेट कुछ नहीं सिकोड़ा था गुलगुलिया ने सफाई देते हुए कहा नहीं सिकोड़ा था मैंने देखा था चलो फिर से नापते हैं सरबतिया जोर से चिल्लाया न जानू गुलगुलिया को फिर से नापने लगा और सरबतिया चारों तरफ घूमते हुए चिल्ला है क्या मुंह फुला रहे हो मैं क्यों मुंह फुलाने लगा गुलगुलिया ने उत्तर दिया अगर मुंह फुलाऊंगा तो जरूर तुमसे मोटा लगूंगा चलो ठीक है मुंह मत फुलाओ और पेट सिकोड़ने का तुमको कोई हक हाँ नहीं है भाइयों देखो यह क्या कर रहा है ईमानदारी कहा है, तनी भी नहीं है। तो दोनों की मोटाई एक जैसी है दोनों को फेंकना पड़ेगा नजानू ने कंधे उचके दोनों को क्यों जब एक ही काफी है सरबतिया ने कहा शिकारी गोलीबाज के झाबे से नीचे देखा कि जमीन बड़ी तेजी से पास आती जा रही है सुनो न नजानू उसने कहा जल्दी फैसला करो नहीं तो हमसे नजानू कि कि कि कि मान गए सबने घेरा बना लिया और नजानु ने सब पर उंगली लगाकर गिनती शुरू कर दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा धागा चोर निकल के भागा बाद में कहा मुझे ऐसे चुनना अच्छा नहीं लगता मुझे यह पसंद नहीं और दूसरी गया। ने दोनों हाथों से को पकड़ा और शक्चित को और वे एक साथ झाबे से बाहर गिर पड़े उनके पीछे सारे छुटके मटर के दानों की तरफ बिखर गए सिर्फ नजानू झाबे के किनारे से अटका रहा क्योंकि गुर्रा ने दातों से उसकी पैंट पकड़ रखी थी जमीन से टकराने के कारण गुब्बारा गेंद की तरह गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला और हवा में बड़ा सा गोला बनाते हुए नीचे गिरने लगा। झाबा फिर से जमीन से टकराया और घिसटने लगा गुब्बारा कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ किसी ठोस चीज से टकराकर फट गया गोर्रा हवा में पलटा और अजीब तरह से किए एक तरफ भागा नजानू झाबे से गिरा और जमीन पर अचेत पड़ा रहा इस तरह हवाई यात्रा खत्म हो गई एन इंसिडेंट इन हिंदी सोवियत संघ में मुद्रित हिंदी अनुवाद चित्र राधू का प्रकाशन अठारह सौ